श्री गणेशा नमः संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व विराट नगर में कौन क्या कार्य करे इसके विषय में पांडवों का विचार नारायण नमस्कृत्य अनुत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय बुधिरेन्तरया अंतर्यामी नारायण रूप भगवान श्री कृष्ण उनके नित्य सखा नरसरूप नर रत्न अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए जन्मेदा ने पूछा ब्रह्मण मेरे प्रपितामह ने दुर्योधन के भय से कष्ट उठाते हुए विराट नगर में अपने अज्ञातवास का समय किस प्रकार पूरा किया तथा दुख पर दुख उठाने वाली पतिव्रता द्रौपदी भी वहां कैसे छिप कर रह सकी वैश्व पायन जी ने कहा राजन तुम्हारे प्रपितामहों ने वहां जिस प्रकार अज्ञातवास किया था सो बताता हूं, सुनो यक्ष से वरदान पाने के अनंतर एक दिन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को पास बुलाकर इस प्रकार कहा राज्य से बाहर होकर वन में रहते हुए हम लोगों के बारह वर्ष बीत गए अब यह तेरहवा लग रहा है इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए गुप्त रूप से रहना होगा अर्जुन तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई अच्छा सा निवास स्थान बताओ जहां हम सब लोग चलकर एक वर्ष रहें और शत्रुओं के इसकी कानों कान खबर ना हो अर्जुन बोले महाराज इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि धर्मराज के दिए हुए वर के प्रभाव से हमें कोई भी मनुष्य पहचान नहीं सकता अतः हम लोग स्वच्छंदता पूर्वक इस पृथ्वी पर विचरते रहेंगे तो भी मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रों के नाम बताता हूँ कुरुदेश के आसपास बहुत से सुरम्य प्रदेश हैं जहाँ बहुत अन्न होता है उनके नाम ये हैं पंचाल चेदी मत्स्य सूरसेन परचर दशाण नौराष्ट्र मल, शाल्व युगंधर कुंतिराष्ट्र सूराष्ट्र और अवंती इनमें से किसी भी देश को आप निवास के लिए पसंद कर लें, उसी में हम सब लोग इस वर्ष रहेंगे युदिष्ठी ने कहा तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश का राजा विराट बहुत बलवान है और पांडु वंश पर प्रेम भी रखता है साथ ही वह उदार धर्मात्मा और वृद्ध भी है इसलिए विराट नगर में ही हम एक वर्ष तक निवास करें और राजा का कुछ काम करते रहें किंतु अब तुम लोग यह बताओ कि मत्स्य देश में रहते हुए हम राजा विराट के किन किन कामों को कर सकते हैं अर्जुन ने पूछा नरदेव आप उनके राष्ट्र में कैसे रह सकेंगे अथवा कौन सा काम करने से विराट नगर में आपका मन लगेगा युधिठिर बोले मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और वह खेल मुझे पसंद ही है इसलिए कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजा के पास जाऊंगा और उनकी राजसभा का एक सभासद बना रहूंगा मेरा काम होगा राजा राजा मंत्री तथा राजा के संबंधियों को पासा खिलाकर प्रसन्न रखना भीमसेन अब तुम बताओ कौन सा काम करने से विराट के यहाँ पूर्वक रह सकोगे भीम ने कहा मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूं अथा वल्लभ नामक रसोईया बनकर राजा के दरबार में उपस्थित होऊंगा जिधि थि ठिर अच्छा अर्जुन क्या काम करोगे अर्जुन मैं हाथों में शंख तथा हाथी दांत की चुड़िया पहनकर सिर पर चोटी गूंथ लूंगा और अपने को नपुंसक घोषित कर बृहडना नाम बताऊंगा मेरा काम होगा राजा विराट के अंतपुर के स्त्रियों को संगीत और नृत्य कला की शिक्षा देना साथ ही उन्हें कई प्रकार के बाजे बजाना भी सिखाऊंगा इस तरह नर्तकी के रूप में मैं अपने को छिपाए रहूंगा भैया नकुल अब तुम अपनी बात बताओ। राजा विराट के तुम्हारे द्वारा कौन सा कार्य संपन्न हो सकेगा? नकुल मुझे अश्विद्या की विशेष जानकारी है घोड़ों को चाल सिखलाना उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके रोगों की चिकित्सा करना इन सब कामों में मैं विशेष कुशल हूँ अतः राजा के यहाँ जाकर मैं अपना नाम ग्रंथिक बताऊंगा और उनका अश्वपालन अश्वपालक बनकर रहूंगा अब युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा भैया राजा के पास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कौन सा काम करके अपने स्वरूप को गुप्त रख सकोगे सहदेव मैं राजा विराट की गौओं को संभाल रखूंगा कितने ही उद्धत गौ क्यों ना हो मैं उसे काबू में कर लेता हूँ गौों के दुहने और परीक्षा करने में भी मैं कुशल हूं। गौों के जो लक्षण या चरित्र मंगल में होते हैं उनका भी मुझे अच्छा ज्ञान है मैं उन शुभ लक्षणों वाले बैलों को भी जानता हूं, जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से बाह स्त्री भी गर्भ धारण कर सकती है इसीलिए मैं गौों की सेवा करूंगा। मेरा नाम होगा तुझे कोई पहचान नहीं सकता मैं अपने कार्य से राजा को प्रसन्न कर लूंगा अब युतिष्ठित द्रौपदी की ओर देख कहने लगे यह द्रुपद कुमारी तो हम लोगों को प्राणों से भी अधिक प्यारी है भला जब वहां जाकर कौन सा कार्य करेगी द्रौपदी बोली महाराज आप मेरे लिए चिंता न करें। जो स्त्रियाँ दूसरों के घर सेवा के कार्य करती है उन्हें शैर कहते हैं अतः मैं सर कह कर अपना परिचय दूंगी केसों के श्रृंगार का कार्य मैं अच्छी तरह जानती हूँ पूछने पर बताऊंगी कि मैं द्रौपदी की दासी थी मैं स्वतः अपने को छिपा कर रहूंगी इसके अलावा विराट की रानी सुदेशना भी मेरी रक्षा करेगी अतः आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें